चाक हुआ गो जाम ए तन मजबूरी थी सीना ही पड़ा मरने का वक्त मुकर्र था मरने के लिए जीना ही पड़ा मैं उसकी नसीली आंखों की तलखाब सही जहराब सही लेकिन फितरत कुछ चाहती थी दिल प्यासा था पीना ही पड़ा कहती थी जुनू जिसको दुनिया बिगड़ी हुई सूरत अकल की थी फाड़ा था गरेबाँ तेरे लिए जब तू न मिला सीना ही पड़ा कुछ तुरसी थी कुछ तलखी थी लेकिन जब खुद ही मांगी थी तो मांग के वापस करने का मौका ही न था पीना ही पड़ा सदचाख हुआ गो जाम नेतन मजबूरी थी सीना ही पड़ा मरने का वक्त मुकर्र था मरने के लिए जीना ही पड़ा मनुष्यों में अधिक मनुष्य ऐसे ही जी रहे मरने के लिए ही जी रहे जिस जीवन में कुछ और न हुआ है न हो सकता है जैसे जीवन एक लंबी निराश यात्रा है जैसे जीवन एक मजबूरी है एक असहाय अवस्था है किसी तरह गुजारना है बोझ की तरह ढोना है उदास भारी मन लोग अपनी अपनी कब्र की तरफ बढ़े जा रहे हैं जैसे बंदी हो जैसे जंजीरों में बेड़ियों में बंधे हो जैसे कोई उपाय ही ना हो मुक्त मृत्यु से मुक्त होने का जैसे उस परम जीवन को जानने की कोई सुविधा ही ना हो जिसका अंत नहीं आता यह भ्रांति है जीवन एक अवसर है परम जीवन को पाने के लिए मृत्यु पर जीवन का अंत नहीं है और अगर मृत्यु पर जीवन का अंत हो तो समझा समझ लेना कि तुम ठीक से जिए ही नहीं वही मरता है जो ठीक से जीता नहीं जो ठीक से जीता है उसकी मृत्यु तो और बड़े जीवन का द्वार बन जाती और जो ठीक से नहीं जीता ठीक से मरता भी नहीं उसे फिर फिर जन्मना पड़ता है और फिर फिर मरना पड़ता है इस पाठ को सीखना ही पड़ेगा इसे बिना सीखे काम ना चलेगा जीवन को लोगों ने मान रखा है जैसे मिल ही गया है मिला नहीं है मिल सकता है खोजना पड़े तलाश करनी पड़े जो मिला है बीज की तरह इसके लिए भूमि खोजो इसके लिए खाद दो इस पर श्रम करो इस पर अपनी साधना बरसाओ तो ये बीज टूटे अंकुरित हो वृक्ष बने इसमें फूल लगे इसमें फल आएं, तब तुम जानोगे कि जीवन कितनी बड़ी भेंट थी परमात्मा की लेकिन तुम ऐसे जी रहे हो इस महाअवसर को जैसे कोई दंड दिया हो जैसे मजबूरी है मरने की बात तय ही है तो अब क्या करें किसी तरह जी लेंगे राह देख लेंगे आएगी मौत मर जाएंगे जैसे मौत के अतिरिक्त और इस जीवन में कुछ भी ना घटेगा जन्म और मृत्यु के बीच अगर परमात्मा ना घटे तो समझ लेना कि व्यर्थ ही जिए अकार जिए जिए ही नहीं नाम ही था जीने का कहने भर की बात थी दिल बर्बाद को भी कहने वाले दिल ही कहते हैं खिजां दीदा चमन को भी चमन कहना ही पड़ता है पतझड़ आ जाती है बगीचे में एक पत्ता नहीं बचता एक फूल नहीं बचता उसको भी लोग चमन कहते हैं दिले बर्बाद को भी कहने वाले दिल ही कहते हैं। और जो दिल बिल्कुल बर्बाद हो गया जिसमें दिल है ही नहीं जहां दिल का कोई राग नहीं उठता जहां दिल का कोई उत्सव नहीं उसको भी दिल तो कहते ही है शब्दों की ही बात है जिसको हम जीवन कहते हैं वह कहना भर है जीवन तो किसी बुद्ध का होता किसी जग जीवन का होता किसी नानक का किसी जीसस का जीवन तो थोड़े से लोग जीते अधिकतर तो लोग तो जन्मते हैं और मरते हैं और जन्मने और मरने के बीच में जो विराट अवसर मिलता है उसको ऐसे गवा देते हैं जैसे मिला ही ना हो खो सकते थे खजाना ऐसी संपदा पा सकते थे जो फिर कभी छीनी ना जाए लेकिन गंवा देते हैं ऐसी संपदा को इकट्ठी करने में जिसका छिन जाना सुनिश्चित है जिसको कोई कभी बचा नहीं पाया जिससे कोई कभी अपने साथ नहीं ले जा पाया मौत आती और तुम भिखारी के भिखारी जाते हो बड़े से बड़ा सम्राट भी भिखारी की तरह जाता है बुद्ध ने जिस दिन घर छोड़ा अपने सारथी से कहा था क्योंकि सारथी दुखी था बूढ़ा आदमी था बुद्ध को बचपन से बढ़ते देखा था पिता की उम्र का था वो रोने लगा उसने कहा मत छोड़ो घर कहां जाते हो जंगल में अकेले हो जाओगे कौन संगी कौन साथी तो बुद्ध ने कहा महल में भी कौन संगी था कौन साथी था धोखा था मेहनबेमी जंगल था आज नहीं कल जंगल जाना ही होगा और किन्हीं और के कंधों पर चढ़ के जाऊं इससे बेहतर है अपने ही पैरों से चला जाऊं मर के जाऊं इससे बेहतर है जिंदा चला जाऊं तो शायद कुछ कर पाऊं सारथी ने बहुत समझाया इतनी संपदा इतना साम्राज्य छोड़कर कहां जाते हो बुध का मौत आएगी तू भी जानता है मौत आएगी सभी जानते हैं मौत आएगी और ये सब छिन ही जाएगा जो छिन ही जाना है उसे ना समझ पकड़ते जो छिन ही जाना है छिन ही गया उसको पकड़ने का कोई सवाल नहीं इस जिंदगी से समझदार लोग तो ऐसे गुजरते जैसे कोई सराय से गुजरता है इस जिंदगी में ऐसे ठहरते हैं जिससे कोई धर्मशाला में ठहरता है सांझ आई रुक रहे सुबह हुई चल पड़े मुसाफिर खाना है और जिसको यह जिंदगी मुसाफिर खाना दिखाई पड़ती है उसकी आंखें मोक्ष की तरफ उठती हैं। क्योंकि अगर यह मुसाफिर खाना है तो फिर घर कहां तभी सवाल उठता है अगर इस दुनिया की संपदा झूठी है तो फिर सच्ची संपदा कहां है क्योंकि हृदय में तलाश तो है संपदा की तलाश है किसके मन में नहीं है तलाश अगर इस जिंदगी की संपदा झूठी है तो फिर यह तलाश क्यों है और फिर यह एकाद दिल में ही नहीं यह हर दिल में है यह हर प्राण में छिपी है यह हर प्राण के भीतर दबी है यह अंगारा सबके भीतर है तो कहीं ना कहीं होगी असली संपदा भी अगर इस जगत के पद व्यर्थ हैं, तो फिर असली पद कहां है कृष्णमूर्ति ठीक कहते हैं कि जो असार को असार की भांति देख लेता है उसकी सार की खोज शुरू हो जाती है जो असार को ही सार समझता रहता है उसकी तो सार की खोज कैसे शुरू होगी जिसने नकली सिक्कों को असली समझ लिया वो असली की तलाश करेगा क्यों वो तो मानता है असली उसे मिल ही गए सारे सदगुरुओं का अगर संदेश बहुत संक्षिप्त करना हो तो इतना सा है कि जिससे तुमने जिंदगी समझा है वह असली जिंदगी नहीं क्योंकि मौत उसे पहुंच जाएगी असली को तलाशो उसको खोजो जो एक बार मिल जाए तो फिर कभी छीनी नहीं जा सकती वही संपदा है से सब तो विपदा है वही संपत्ति है से सब तो विपत्ति है मेहनत बहुत उठानी पड़ती है। अंत में सब व्यर्थ जाता है बहुत बार संतों के शब्द ऐसे लगते हैं कि अगर इन शब्दों को हम सुनते रहेंगे तो हमारी जिंदगी में जो थोड़ा बहुत और रस है वह भी सूख जाए हमारी जिंदगी में जो थोड़ा बहुत खुशी है वो भी कुमला जाएगी कभी कभी हम जो हंस लेते हैं ये संत उसे भी छीन लेंगे अगर ऐसा तुमने समझा तो तुम संतों को समझे नहीं वे तुमसे वही छीनना चाहते हैं जो है ही नहीं तुम्हारी हंसी झूठी है आंसुओं को छिपाने का उपाय तुम मस्ती का ढोंग कर रहे हो तुम मस्त हो कैसे सकते हो बिना परमात्मा को पिए कोई कभी मस्त हुआ ही नहीं तुम्हारी मस्ती झूठी होगी एक बार मेरे एक मित्र मेरे घर मेहमान हुए झूठ ही उन्हें ठंडाई पिलाई और पिलाने के बाद कह दिया कि भांग थी उसमें वो तो मस्त होने लगे सारा परिवार हंसने लगा जैसे जैसे लोग हंसे इस बात पर हंसे कि उन्हें तो कोई भंग पिलाई गई नहीं मगर वो मस्त होने लगे जिस जिस लोग हंसे उनकी मस्ती भी बढ़ी उन पर नशा छाने लगा उनकी आंखें तक लाल हो गई कोई घड़ी दो घड़ी के बाद तो वो बोले कि मुझे चक्कर आते सब घूमता हुआ मालूम पड़ा। रहा मैंने उनको कहा महाराज भंग तुम्हें किसी ने पिलाई नहीं सिर्फ बात ही की यहां भंग है कहां सिर्फ ठंडाई थी सुनते ही नशा उतर गया आंखें फिर ठीक हो गई वो जो घूमने लगा था मकान वो फिर थिर हो गया तुम कभी अपने बाबत सोचना उस दिन मैंने उनसे कहा था ऐसी तुम्हारी जिंदगी की हंसी है ऐसी तुम्हारी जिंदगी की खुशी मान बैठे हो जरा लोग हंसते उनकी हंसी का खोखलापन तो देखो हंसने युग तुम्हारे पास है क्या रोने योग बहुत कुछ है हंसने योग क्या है संत जरूर तुमसे खोखली हंसी छीन लेंगे लेकिन सिर्फ इसीलिए ताकि असली फूलों की वर्षा हो जाए कि तुम हंसो तो फूल झरे कि तुम हंसो तो तुम्हारी हंसी में प्राण कि तुम हंसो तो हंसी प्रवंचना ना हो तुमसे झूठी मस्ती छीन लेंगे ताकि तुम्हें सच्ची मस्ती दी जा सके ऐसी मस्ती जिसको फिर कोई छीन नहीं सकता यहां तो तुमने जो भी अभी इंजाम कर रखा है बड़ा धोखे का है और तुम भली भांत जानते हो मगर मैं तुम्हारी मजबूरी भी समझता हूं कि आप क्या करें किसी तरह जीना तो है सदचाक हुआ को जामे तन मजबूरी थी सीना ही पड़ा चीथले चीथड़ी हो गई है जिंदगी मगर मजबूरी है सीनी पड़ती चार लोगों को दिखाने योग्य तो बाहर का इंजाम करना ही पड़ता है चाहे घर कैसा ही हो बैठक खाना तो सजाना ही पड़ता है चाहे स्नान न किया हो चाहे देह कितनी अपवित्र हो और चाहे मन कितने ही पापों से भरा हो तो भी ऊपर से पाउडर और सुगंध तो छिड़कनी ही पड़ती संचाक हुआ गो तन मजबूरी थी सीना ही पड़ा मरने का वक्त मुकर्र था मरने के लिए जीना ही पड़ा मगर ये भी कोई जीवन होगा संत तुमसे जो व्यर्थ है जो झूठा है वह छीन लेना चाहते और अगर संतों के सत्संग में तुम उदास हो जाओ तो समझना कि तुम समझे नहीं तो समझना कि तुम चूक गए और अगर तुम्हारे संत उदास हों, तो समझना कि संत नहीं संत का जीवन तो उल्लास होना चाहिए वहां तो आनंद का राज होना चाहिए कोई किस तरह राजे उल्फत छिपाए निगाहें मिली और कदम डगमगाए जिसकी आंख परमात्मा से मिलने लगी हो उसके पैर ना डगमगाए और जिसका प्रेम उससे लग गया हो वो अपने राज को छुपाना भी चाहे तो छुपा नहीं सकता उसके रोए रोए से प्रकट होगा उसके शब्द शब्द से झलकेगा उसके ओंट से जो शब्द भी बाहर आएगा मधुसिक्त तो होकर आएगा जो उसके शब्दों को पी लेंगे उनको भी नशा आने लगेगा चाल है मस्त नजर मस्त अदामे मस्ती जैसे आते हैं वो लौटे हुए मैखाने से जो मंदिर गया सच में मंदिर पहुंचा वह ऐसे ही लौटेगा जिस हम मधुशाला से लौटता हो मंदिर असली मधुशाला है अगर वहां से मस्त होकर नहीं लौटे तो फिर कहां से मस्त होकर लौटोगे अगर वहां से तुम्हारी चाल में नृत्य ना आया तो फिर नृत्य कहां सीखोगे अगर मंदिर ने तुम्हारे भीतर नाद ना जगाया तुम्हारे सोए तार ना छेड़े तुम्हारी वीणा ना बजाई तो फिर कहां फिर कैसे तुम जागोगे कौन तुम्हें जगाएगा कौन तुम्हें आनंद से भरेगा हमने यूं ही तो परमात्मा की परिभाषा सच्चिदानंद नहीं की है यह तीन चीजें तो मिलनी ही चाहिए वही सत्संग है सत्य मिले चैतन्य मिले आनंद मिले वहीं सत्संग है जहां सच्चिदानंद मिले वहीं सत्संग है लेकिन तुम्हारे मंदिरों में बैठे हुए तुम्हारे साधु संत भी उदास स्वभाव था ऐसे उदास और रुग्ण चित्त लोगों के पास तुम बैठोगे तुम भी उदास हो जाओगे और तुम समझोगे कि शायद धार्मिक हो रहे हो हां धर्म निश्चित ही झूठी हंसी छीन लेता है लेकिन इसीलिए ताकि सच्ची हंसी पैदा की जा सके धर्म निश्चित ही घास पात को उखाड़ता है कि गुलाबों की खेती हो सके सिर्फ घास पात को उखाड़ के बैठ गए इससे कुछ बगीचे नहीं बन जाते और अगर तुम घास पात उखाड़ के बैठ गए और कभी तुमने गुलाब बोए ही ना तो गुलाब आकाश से नहीं उतर आएंगे और घास पात फिर उगाएगा कोई एक बार उखाड़ देने से घास पात सदा के लिए समाप्त नहीं हो जाता अगर घासपात पात को सची समाप्त करना है तो पृथ्वी की जो ऊर्जा घासपात बनती हो उसे गुलाब बनाने में लगाना पड़ेगा मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारी हंसी झूठ है क्योंकि तुम भीतर उदास हो ऊपर से उधार हंसी को लेकर चिपका लेते हो और बाजार में हर चीज बिकती है। हर चीज बिकती जिमी काटर वाली हंसी भी बिकती अभ्यास कर ले सकते हो मुखौटे लगा ले सकते हो तुम जरा लोगों को हंसते हुए तो देखो उनकी आंखों में कोई आनंद नहीं होता और ओंठ एकदम फैल जाती इसको हंसी नहीं कह सकते खीसे निपोर्ना इस तरह की हंसी तुम्हें अक्सर मिलेगी तुमने कभी आदमी की खोपड़ी देखी मरे हुए आदमी की खोपड़ी सिर्फ खोपड़ी सब खोपड़ियां हंसती हुई मालूम पड़ती इसलिए डर भी लगता है अपने कमरे में एक खोपड़ी रख के देखो दो चार दिन और सबसे ज्यादा भयामनी चीज लगती खोपड़ी की हंसी की हंस किस बात पर रही खोपड़ी क्योंकि वो दांत हैं, ओठ तो चले गए चमड़ी तो सब समाप्त हो गई हड्डी हड्डी बची दांत ही दांत दिखाई पड़ती सभी मुर्दे जिमी काटर हो जाते तुम हंसोगे लेकिन प्राणों में आनंद हो तो ही उसमें कुछ अर्थ होगा तुम गाओगे लेकिन यह ऊपर ऊपर से सीखा गया गीत ना हो इसकी जड़ें तुम्हारी आत्मा में होनी चाहिए तो इसमें रस बहेगा निश्चित ही संत तुमसे जो भी झूठा है छीन लेना चाहते मगर यह आधा काम है झूठा छीन लिया और सच्चा दिया नहीं सच्चा मिला नहीं तो तुम और मुश्किल में पड़ जाओगे तुम्हारी दशा त्रिसंकु की हो जाएगी न यहां के रहे ना वहां के न घर के ना गांठ के तुम बड़ी दुविधा में पड़ जाओगे दुविधा में दो ही गए माया मिली न ऐसी दशा तुम्हारे तथाकथित धार्मिकों की हो गई और धर्म के नाम पर जो संत महात्मा तुम्हारी छाती पर बैठ गए हैं वे केवल रुग्ण चित्त लोग हैं मानसिक रूप से विकृत लोग हैं स्वस्थ नहीं धर्म विकृत हाथों में पड़ गया है हमेशा पड़ जाता है क्योंकि धर्म एक बड़ी शक्तिशाली बड़ी क्षमताशाली दिशा है रुग्णचित लोग उस पर कब्जा करने को उत्सुक होते रुग्णचित्त हर चीज पर कब्जा करना चाहते जहां भी उन्हें लगता है कि शक्ति का स्रोत है दौड़ पड़ते रुग्ण चित्त महत्वाकांक्षी होते धन की तरफ दौड़ते हैं पद की तरफ दौड़ते हैं अगर उन्हें लगे कि धर्म में भी शक्ति है तो वहां भी दौड़ते और कब्जा कर लेते पंडित हैं पुरोहित हैं इन्हें धर्म का कोई पता नहीं लेकिन धर्म के माध्यम से लोगों के जीवन पर इनका कब्जा जम जाता है शोषण करने की क्षमता हाथ में आ जाती ये खुद भी उदास है यह बुरी तरह उदास है इन्होंने अपनी उदासी को भी अच्छी व्याख्या दे ली यह कहते हैं उदासी का मतलब वैराग्य मैं भी जानता हूं कि उदासी का अर्थ वैराग्य लेकिन उदासी का गहरा अर्थ राग संसार से विराग और परमात्मा से राग उदासी का अर्थ अनाशक्ति ठीक संसार से अनाशक्ति परमात्मा से आशक्ति दूसरी बात क्यों नहीं कहते जो कि ज्यादा मूल्यवान है व्यर्थ से विराग ये तो ठीक ही है लेकिन सार्थक से राग जगना चाहिए नहीं तो सार क्या हुआ पहले भी असार थे घर में भी असार थे वहां भी जिंदगी बोझिल थी मंजिल में भी जिंदगी बोझिल और बोझिल हो गई घर में थे तो कम से कम कुछ भ्रम भी थे अब भ्रम भी ना रहे घर में थे तो कभी कभी सपना भी देख लेते थे सौंदर्य का सत्य का अब वे भी सपने गए अब सपनों का भी त्याग कर दिया अब तुम बिल्कुल मरुस्थल होकर रह गए अब तुम्हारी जिंदगी में कोई हरियाली नहीं होगी ठीक सत्संग में हरियाली घटनी ही चाहिए ठीक सत्संग में मरुस्थल मरुधान बनना ही चाहिए तो ख्याल रखना यह वचन एक स्वस्थ महात्मा के वचन और तुम समझोगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वचन ही तुम्हारे सामने सिद्ध कर देंगे कि अस्वस्थ महात्माओं के विपरीत है यह वचन तुम्हें उदास करने को नहीं ये वचन तुम्हें आनंद से भरने को है नाम सुमिर मन बावरे ए पागल मन प्रभु का स्मरण कर कहां फिरत भुलाना हो कहां व्यर्थ की चीजों में भूल रहा है यहां किसी ने कभी कुछ पाया नहीं यहां तू भी जिंदगी गंवा देगा संसार में लोग गंवा के जाते हैं कमा के नहीं अक्सर लेकर हम समझते हैं कि लोग कमा रहे बाजारों में लोग कमाने में लगे पूछो तो जरा गौर से क्या कमा के ले जाओगे क्या कमा रहे हो गमा के जाओगे एक संपदा थी भीतर जिसको लुटा के जाओगे आत्मा बेच दोगे ठीकरे खरीद लोगे जीवन का परम अवसर जो परमात्मा का मिलन बन सकता था उसमें कुछ कागज के नोट इकट्ठे कर लोगे और नोट यहीं पड़े रह जाएंगे उन्हें तुम साथ ना ले जा सकोगे उन्हें कोई कभी कोई साथ नहीं ले जा सका है संसार की कोई भी वस्तु साथ नहीं जा सकती धन की असली धन की परिभाषा क्या है जो साथ जा सके ध्यान ही साथ जा सकता है इसलिए ध्यान धन है बुद्ध बारह वर्ष बाद घर लौटे उनकी पत्नी नाराज थी उसने अपने बेटे को उनके सामने खड़ा कर दिया कहा राहुल ये तेरे पिता हैं ये घर छोड़कर भाग गए थे अब मिल गए हैं अब दोबारा कभी मिलना हो या ना मिलना हो इनसे अपनी वसीयत मांग ले ये मजाक था व्यंग था बुद्ध के पास अब क्या था वसियत देने को भिकारी थे हाथ में सिर्फ एक भिक्षा पात्र था मां मजाक कर रही थी मां व्यंग कर रही थी अपने बेटे से कह रही थी देख ले ये है तेरे पिता तू बार बार पूछता था कि मेरे पिता कौन पिता कौन ये रहे ये जो भिकमुंगा तुम्हारे सामने खड़ा है ये तुम्हारा पिता है इसने तुम्हें जन्म दिया और उत्तरदायित्व नहीं समझाओ घर से भाग गया अब इससे अपनी वसीियत मांग लो दोबारा मिलना हो कि ना मिलना हो फिर यह आए ना आए लेकिन यशोधरा को पता नहीं था कि बुद्धों के साथ मजाक में भी जुड़ जाओ तो मजाक महंगी पड़ जाती राहुल ने हाथ फैला दिए मां कहती थी कि वसियत मांग लो मां यह दिखाना चाहती थी कि बुद्ध को समझ में आ जाए कि तुम सिर्फ भिकमंगे हो गए और क्या हुआ पाया क्या खोया बहुत सम्राट थे भिकमंगे हो गए आज बेटा हाथ फैला खड़ा है तो तुम्हारे पास देने को एक पैसा भी नहीं यह क्या पाना हुआ क्या कमा के लौटे हुए यह कह रही थी लेकिन बुद्ध ने राहुल के फैले हुए हाथों में अपना भिक्षा पात्र दे दिया और कहा तेरी दीक्षा हो गई तू भी भिक्षु हुआ मेरे पास यही धन है देने को मैं ध्यान लेकर लौटा हूं ध्यान तुझे दूंगा और यशोधरा को कहा कि तेरे तुझे भी मेरा निमंत्रण मैं परम संपदा लेकर लौटा हूं तू भी उसमें भागीदार बन मैं गवा के नहीं लौटा हूं कमा के लौटाऊ मेरी आंखों में फिर से देख ये वही आदमी नहीं है जो तुझे छोड़ के गया था मेरे हाथ के भिक्षा पात्र को देखती मेरी आत्मा को देख मेरे चारों तरफ झरती हुई आभा को देख यह संगीत जो मेरे हृदय में बज रहा है इसको सुन क्रोध में थी यह सुधरा और क्रोध बिल्कुल स्वाभाविक था लेकिन बुद्ध की यह सिंह गर्जना उसने अपने आंसू पोंछे गौर से बुद्ध को देखा यह प्रसाद यह सौंदर्य यह निश्चित ही दूसरा व्यक्ति है देह वही है आत्मा बदल गई है ये गरिमा ये गौरव रूप ये पृथ्वी का नहीं यह परलोक से उतरा है यह दिव्य है पश्चिम के बहुत बड़े विचारक इतिहासज्ञ जीवेल्स ने लिखा है कि इस पृथ्वी पर बुद्ध से ज्यादा ईश्वर विहीन और ईश्वर जैसा व्यक्ति दूसरा नहीं हुआ है। बुद्ध ईश्वर को मानते नहीं थे इसलिए ऐसा लिखा है सो गाडलेस एंड सो गाड लाइक इतना ईश्वर शून्य और इतना ईश्वर जैसा झुकी य सुधरा भिक्षुणी हो गई ध्यान धन है ध्यान को ही भक्त कहते हैं नाम स्मरण वो भक्ति का नाम है नाम सुमिर मन बाबरे नाम इशारा है प्रतीक है। इसलिए किसी खास नाम को भी नहीं कहते ये नहीं कहते कि राम को सुमरो क्योंकि राम को सुमरो तो कृष्ण को स्मरण करने वाला सोचता है कि पता नहीं मैं भूल कर रहा हूं अल्लाह को स्मरण करने वाला सोचेगा पता नहीं मुझे अल्लाह का स्मरण करना चाहिए कि राम का स्मरण करना चाहिए इसलिए संतों ने किसी नाम का उपयोग नहीं किया सिर्फ कहा नाम स्मरण करो सब नाम उसी के इसलिए अल्लाह कहो तो राम कहो तो कृष्ण कहो तो जो तुम्हारे हृदय में बैठा हो गहरा जिस शब्द से तुम्हारा राग लग जाए जिस शब्द से तुम्हारी ज्योति जुड़ जाए जिस शब्द से तुम्हारे तार संयुक्त हो जाए वही कहो उसी से राह मिलेगी और ख्याल रखना हरेक को अपना शब्द खोज लेना पड़ता है सभी शब्द एक जैसे अंग्रेज कवि टेनिसन ने तो लिखा है कि मैं अपना ही नाम दोहराता हूं और मुझे इतनी परम शांति और ध्यान की अवस्था घनीभूत हो जाती जो मुझे किसी और से नहीं होती मैं किसी को बताता भी नहीं क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि पागल बस जब भी मुझे ध्यान करना होता मैं बैठ जाता हूं पुकाने लगता हूं टेनिसन टेनिसन टनिशन अपने को ही अपना नाम पुकारते देखकर एक सन्नाटा छा जाता है पुकारने वाला कोई और हो जाता है टेनिशन कोई और हो जाता है मैं साक्षी मात्र रह जाता हूं सभी नाम उसके हैं तो टेनिशन भी उसी का नाम है अल्लाह ही क्यों और रहमान ही क्यों और राम ही क्यों मगर जिस राग लग जाए राग राग की बात किसी को कृष्ण का रूप प्यारा लगता है बिल्कुल ठीक क्योंकि सभी रूप उसी के कृष्ण का मोर मुकट बांधा हुआ रूप ओंठों पर रखी बांसुरी नर्त्य की मुद्रा किसी को प्यारी लगती किसी को महावीर का रूप प्यारा लगता है एक जैन ने कुछ दिन पहले सन्यास लिया न्यास लेते वक्त उन्होंने कहा बस एक आज्ञा चाहता हूं कि मुझे जिन प्रतिमा से बड़ा आनंद मिलता है तो मैं जिन मंदिर जाता रहूं मैंने कहा सब मंदिर उसके हैं मेरे सन्यासी के तो सारे मंदिर हैं मैं तुम्हें किसी मंदिर से नहीं तोड़ने को हूं जोड़ने को हूं जरूर जाते रहो अगर तुम्हें महावीर की नग्न प्रतिमा में रस है उसका अपना सौंदर्य है ख्याल करना कृष्ण की सजी हुई प्रतिमा का अपना सौंदर्य सजावट का अपना सौंदर्य होता है सादगी का भी अपना सौंदर्य होता है महावीर की प्रतिमा बिल्कुल सादी उसमें कुछ भी नहीं सजा हुआ है नग्न खड़े एक वस्त्र भी नहीं किसी को वह रूप मन भाता है जो भाजा है मैंने उनको कहा कि जरूर तुम जाओ अब उनका पत्र आया है लेकिन जैनी नहीं आने देते वो कहते हैं पहले ये सन्यास छोड़ो अब ये तुम समझो मेरी तरफ से बात है नहीं अब ये जैनों की ना समझिए कि वो किसी महावीर के प्यारे को महावीर की प्रतिमा तक ना आने दे अब ये उनकी मूढ़ता है उनकी मूढ़ता के कारण महावीर भी अपने एक प्यारे से वंचित हो जाएंगे लेकिन मेरी तरफ से कोई विरोध नहीं जहां झुक सको वहां झुको झुकना समर्पण संत नाम नहीं लेते वे कहते यह नहीं बताते कि कौन सा नाम वे सिर्फ कहते नाम स्मरण करो बड़ी अर्थपूर्ण है यह बात जो भी तुम्हें प्यारा लगता हो वही स्मरण करो स्मरण करो जोर स्मरण पर है नाम सुमिर मन बावरे ए पागल मन और मन निश्चित पागल है क्योंकि इसने क्या क्या स्मरण किया है थोड़ा सोचो तो तुम्हारा मन क्या क्या सोचता है क्या क्या स्मरण करता है इससे विक्षिप्त न कहोगे तो और क्या कहोगे सार्थक को छोड़कर निरर्थक पर ही भटकता फिरता है एक घोड़े से दूसरे घोड़े पर घूमता रहता है रामकृष्ण कहते थे मन चील की तरह उड़ती आकाश में लेकिन नजर नीचे लगी रहती कि, कि किस कचरे के घूड़े पर कौन सा चूह हमारा पड़ा है उड़ता आकाश में मन कितनी ही ऊंचाइयां ले नजर उसके नीचे लगी रहती मन से बहुत सावधान होना जरूरी मन विक्षिप्तता है मन पागलपन है। और इस पागलपन से सिर्फ एक ही छुटकारा है कि किसी तरह तुम्हें सारे पागलपन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो उसके संस्पर्श से ही उस समर्पण से ही उसके पारस स्पर्श से लोहा एकदम सोना हो जाता और पागल मन एकदम बुद्धत्व इसी ऊर्जा से इसी विच्छिप्तता से विमुक्तता पैदा हो जाती नाम सुमिर मन बावरे कहा फिरत भुलाना हो ाम स्मरण का दिया जल जाए तो फिर भूल भटकन बंद हो जाती अभी तो हम अंधेरे में चल रहे हैं किसी की याद इस तरह से आई है आज मेरे अंधेरे दिल में कि जैसे उजड़ी सरा में आकर दिया मुसाफिर जला रहा हो जैसे बहुत दिन की उजड़ी पड़ी हुई सराए हो और कोई मुसाफिर आ जाए रात ठहर जाए और दिया जला ऐसी घटना घटती पहली दफा जब परमात्मा का स्मरण तुम्हारे भीतर उतरता है जन्मों जन्मों से उजड़ी पड़ी हुई सराए खंडर हो गए हो तुम रोशनी से संबंध ही भूल गया है रोशनी की पहचान ही भूल गई है जब पहली दफा स्मरण का दिया जलता है सुरति का दिया जलता है जब पहली दफा कोई ध्यान या भक्ति या प्रार्थना में लीन होने लगता है तो एक ज्योति उमकती है ज्योति जो तुम्हारी ही ज्योति है ज्योति जो तुम्हारे ही प्राणों में छिपी पड़ी ज्योति जिसे जगाना है जैसे चकमक के दो पत्थरों को टकरा दो और ज्योति पैदा हो जाती पड़ी थी पत्थरों में ही छिपी पड़ी थी ऐसी व्यक्ति जब परमात्मा के नाम का स्मरण करता है तो यह छोटी सी चकमक का पत्थर उस बड़े विराट चकमक के पत्थर से टकरा जाता है ज्योति उमगाती उस ज्योति में चलना आनंद है उल्लास है उस ज्योति में चलना नृत्य है उस ज्योति में चलना संगीत है उस ज्योति में चलना जीवन है महाजीवन जिसका फिर कोई अंत नहीं आता अंधेरे में चलना मृत्यु में चलना है इसलिए तो मृत्यु को हम काला चित्रित करते वो सिर्फ प्रतीक है अंधेरे का ऐसा मत सोचना कि यमदूत काले ही होते सब तरह के होते रंग रंग के होते और ऐसा मत सोचना कि भैंसे पे बैठ के आते जमाने बदल गए आजकल मोटरसाइकिल पे आते फटफटी पर बैठकर आते अब क्या भैंस वगैरह पे बैठना या रेल के इंजन पर सवार होकर आते मगर रंग काला काला रंग प्रतीक है अंधकार का मौत अंधकार में घटती है मौत अंधकार की घटना है बस इतना अर्थ लेना दिया जल जाए तो फिर मौत नहीं प्रकाश अमृत थे इसलिए दृश्यों ने उपनिषि में गाया है तमसो मां ज्योतिर्ग मुझे तमस से ज्योति की ओर ले चलो मृत्योर मां मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो अस्तो मां सदगमे मुझे असत से सत की ओर ले चलो ये तीनों पर्यायवाची असत मृत्यु अंधकार पर्यायवाची ऐसे ही सत प्रकाश अमृत पर्यायवाची अंधेरे को प्रकाश बना लो और तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं गया तुमने अपने जीवन का उपयोग कर लिया नाम सुमिर मन बावरे कहा फिरत भुलाना हो अगर नहीं किया नाम का स्मरण तो तुम मिट्टी के पुतले हो और मिट्टी में ही गिर जाओगे मट्टी का बना पुतला पानी संगसाना हो और तुम कुछ भी नहीं हो परमात्मा का संस्पर्श हो जाए तो तुम अमृत ज्योति हो परमात्मा का संस्पर्श न हो तो मट्टी का बना पुतला पानी संगसाना हो फिर इससे ज्यादा तुम कुछ भी नहीं हो जॉर्ज गुरजीएफ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता था वो कहता था सभी आत्माओं में सभी आदमियों में आत्माएं नहीं होती आत्मा तो तभी पैदा होती आदमी में जब परमात्मा का संग साथ होता है नहीं तो दबी पड़ी रहती संभावना मात्र वास्तविकता नहीं जैसे आग पड़ी चकमक में जैसे वृक्ष पड़ा बीज में बस ऐसे आत्मा सोई पड़ी रहती जैसे ही परमात्मा का तुम स्मरण करते हो कि आत्मा जगने लगती स्मरण जागने की प्रक्रिया है मट्टी का बना पुतला पानी संग साना हो एक दिन हंसा चली बसे घर बार बिराना हो और यह जो पक्षी तुम्हारे भीतर बसा है जीवन का अपरिचित जिससे तुमने पहचान भी नहीं की जिससे तुम्हारा परिचय भी नहीं हुआ जिसको तुम जानते भी नहीं कौन है यह हंस किस मानसरोवर से आता है और फिर किस मानसरोवर को लौट जाता तुम्हें कुछ पता भी नहीं मगर थोड़ी देर को एक वृक्ष पर आ बैठे हो विश्राम किया है सराय में ठहर गये हो इसी को घर मान लिया है इसी देह को सब कुछ समझ लिया है इससे तादात्म कर लिया है तो चूक जाओगे तो मिट्टी मिट्टी में गिर जाएगी अवसर व्यर्थ गया एक दिन हंसा चल बसे घर बाहर बिराना हो एक दिन यह घर उजरा पड़ा रह जाएगा और वह दिन कभी भी आ सकता है आज भी आ सकता है कल भी आ सकता है किसी ना किसी दिन तो आना है जिस दिन हंसा उड़ चलेगा उसके पहले कुछ तैयारी कर लो उसके पहले इस हंसा से पहचान कर लो जो इस हंस से पहचान कर लेते हैं उनको हम परमहंस कहते हैं जो ठीक से जान लेते हैं मैं कौन हूं वे परमहंस हो गए फिर इसी देह में रहते हैं लेकिन फिर देह धर्मशाला है घर नहीं लेकिन व्यर्थ की चीजों में बड़ा आकर्षण छोटे छोटे खिलौनों में बड़ा रस है ए हम नफस न जवानी का माजरा मौज नसीम थी इधर आई उधर गई जवानी आ जाती नए नए खिलौने बचपन के अलग खिलौने जवानी के अलग खिलौने बुढ़ापे के अलग खिलौने तुम चकित हो जानकर जैसे बच्चे गुड्डा गुड्डियों के बिहार अचाते उन खिलौनों में खेलते जवान महत्वाकांक्षा के खिलौनों में खेलते बड़े मकान बनाना है बड़ी तिजोरी भरनी बूढ़े भी खेल खेलते कोई माला फेर रहा है कोई तिलक लगाया बैठा है कोई पूजा कर रहा है ये बुढ़ापे के खेल इन खेलों से धर्म का कोई संबंध नहीं है जैसे बचपन के खेल व्यर्थ वैसे जवानी के खेल व्यर्थ वैसे बुढ़ापे के खेल व्यर्थ धर्म का खेल से कोई संबंध नहीं है खेल से जागो सब खेल आते हैं चले जाते हैं। तुम देखते हो बच्चों को बूढ़ों के खेल व्यर्थ मालूम होते बच्चे सोच भी नहीं पाते कि क्या बुढ़ा करता रहता आरती उतार रहे हैं हंसते हैं बचते स्वभावता हंसते बूढ़े बच्चों पे हंसते बूढ़े सोचते हैं बच्चों के खेल व्यर्थ क्या तुम गुड्डा गुड्डी का व्यवहार चारा जवान दोनों पे हंसते बूढ़े जवानों पे हंसते जवान बूढ़ों पे हंसते सब दूसरे के खेल को पहचान लेते कि ये खेल अपना खेल भर दिखाई नहीं पड़ता जिसको अपना खेल दिखाई पड़ जाता वही जाग गया फिर वह दूसरे पर नहीं हंसता वह अपने पर हंसता है चंद्रकांत ने प्रश्न पूछा है कल कि दोनों बातें सांसांत घट रही रोना भी होता और हंसी भी आती यह कैसा ध्वंद हो रहा है ये दोनों सांत घट सकते चिंता ना लेना चंद्रकांत घबराना मत कि कहीं विक्षिप्त तो नहीं हो रहा एक ही साथ दोनों बातें हो सकती रोना आ सकता है क्योंकि जिनकी फिजूल जा रही है और हंसना भी आ सकता है कि कैसी फिजूल की चीजों में फिजूल जा रही रोना हंसना साथ साथ हो सकते हैं मगर अपने पर जिसको हंसना आने लगे और अपने पर जिसको रोना आने लगे वो करीब आने लगा घर के दूसरों पर सभी हंसते जो अपने पर हंस लेता है उसके जीवन में धर्म की शुरुआत हुई हंसना हो तो अपने पे हंसना देखना हो तो अपनी मूढ़ता देखना दूसरे की मूर्ता देखने में कोई कठिनाई नहीं जहां नहीं होती वहां भी लोग देख लेते क्योंकि दूसरे को मूढ़ सिद्ध करने में बड़ा रस है अहंकार की बड़ी तृप्ति है और अहंकार सबसे बड़ी मूढ़ता है क्योंकि सबसे बड़ा झूठ है तुम नहीं हो परमात्मा है मैं नहीं हूं परमात्मा है मेरा होना सिर्फ एक भ्रांति है एक सपना है एक ख्वाब जो अंधेरे में और नींद में देखा गया और सुबह होते सूरज के निकलते ही ऐसे खो जाएगा कि खोजे से नहीं मिलेगा तुम तलाशते फिरोगे और पता भी नहीं चलेगा एक ना एक दिन हंसा तो जाएगा और तब सारा जग वीरान पड़ा नजर आएगा कब्रों के मनाजिर ने करबट न कभी बदली अंदर वही आबादी बाहर वही वीरान कब्र में जो बस जाते हैं वो करबट भी नहीं लेते फिर ख्याल रखना फिर करबट लेने की भी सुविधा नहीं रह जाती अभी तो बहुत कुछ करने की सुविधा है कर लो तो कर लो कब्र में गए तो करबट भी ना ले सकोगे खबरों के मनाजिर ने करबट न कभी बदली अंदर वही आबादी बाहर वही वीरान अंदर बसे रहते हैं मरे पड़े रहते हैं। तो अंदर वही आबादी और बाहर वही वीरान एक गांव में गांव की म्युनिसिपल कमेटी विचार करती थी कि मरघट के चारों तरफ दीवार उठा के घेरा बना दिया जाए मुल्ला नसुद्दीन भी सदस्य था म्युनिसिपल कमेटी का वो बीच में खड़ा हो गया उसने कहा बिल्कुल फिजूल है मरघट पर दीवाल क्यों पैसे खराब करना इसमें कोई भी स्तार नहीं क्योंकि जो मरघट के भीतर हो गए हैं वो बाहर आना भी चाहें तो आ नहीं सकते और जो बाहर हैं जब तक जबरदस्ती न लाए जाएं वो भीतर आएंगे नहीं तो दीवाल बनाने की क्या जरूरत है बाहर वाले तो बाहर भागे रहते हैं वो तो मरघट से बचते और भीतर जो बसे हैं वो बसी गए अब उनका कोई उपाय नहीं बाहर आने का तो दीवाल की जरूरत क्या है दीवाल के दो ही काम हो सकते हैं या तो बाहर जो उनको भीतर ना आने दिया जाए भीतर जो उनको बाहर न आने दिया जाए मरघट से कौन बाहर आता है भीतर वही आबादी बाहर वही वीराना लेकिन मरघट में जाकर पता चलता है कि बाहर वीराना है जहां कल तक जिंदगी समझी थी और जिंदगी के खूब सपने सजाए थे और जिंदगी के खूब रूप उठाए थे और बड़ी दौड़े की थी बड़ी आपाधापी की थी मरघट में गिरकर पता चलता है अरे वहां कुछ भी ना था सब वीराना था जिससे सुबह जाग के रात का सपना वीरान हो जाता है मगर तब तक तो बहुत देर हो चुकी फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुप गई खेत जिनको जीते जी मरघट दिखाई पड़ने लगता है उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ता है बुद्ध अपने भिक्षुओं को मरघट भेज देते थे जब पहले दीक्षा देते थे तो दीक्षा के बाद पहला काम यह था कि जाकर तीन महीने मरघट में रहा हो यह भी अजीब बात थी क्यों क्योंकि तीन महीने ठीक से देख लो जिंदगी का सार क्या है सुबह से शाम तक मुर्दे आते हैं रात भी मुर्दे आते दिन भी मुर्दे जलते रात भी मुर्दे जलते भिक्षु बैठा है देख रहा है दिन आते जाते मुर्दे आते रहते हैं जलते रहते कल इसी आदमी को बाजार में हंसते देखा था परसों इसी आदमी के घर भीख मांगी थी नर्सों यह आदमी गाली दे रहा था किसी को चले आ रहे लोग जब इसने परसों किसी को गाली दी थी तो इसे ख्याल भी नहीं हो सकता था कि बस दो दिन और कल इसके घर के सामने भिक्षा मांगी थी इसने कहा था कल आना और आज ही खत्म हो गया अब इसके घर जाने पे ये मिलेगा भी नहीं ऐसे भिक्षु बैठा है जलती हुई लासन देखता है इसी देह की इतनी चिंता की थी इतनी साज संवार की थी इतने संभाल संभाल के चले थे कि कांटा न लग जाए जरा सा अंगारा छू जाता था कितनी पीड़ा होती थी और आज यही देह जलने लगी और जो इसे ले आए हैं कंधे पर ये अपने परिजन है भाई हैं बंधु हैं मित्र ये कहते थे कि हम जिंदगी मरण में साथ देंगे ये जल्दी से बांध के ले आए हैं आग पे चढ़ा के वापस भी लौट गए इनको और भी काम है दुनिया में हजार काम पड़े हैं अभी ये निपटारा कर गए हैं जल्दी तुमने देखा किसी के घर में कोई मरता है तो घर के लोग तो रोने धोने में लग जाते मोहल्ले के लोग जल्दी से अड़थी बांधने लगते जल्दी करो जितनी जल्दी हो सके छुटकारा इस आदमी से छुटकारा करो कल तक इसे पकड़ के बैठे थे आज इससे इतनी जल्दी हो गई छुटकारे की इतनी तेजी मची कि जल्दी से पहुंचाओ जितनी जल्दी खत्म हो गए इतना तो अच्छा मुर्दे को कौन घर में रखे रहेगा तो बदबू देगा और रहेगा तो भय पैदा करेगा मुल्ला नसुद्दीन अपनी पत्नी से बात कर रहा था उसकी बड़ी उत्सुकता थी कि क्या होता है मरने के बाद तो अपनी पत्नी से कह रहा था कि हम दो में से जो कोई भी मरे पहले वो इतना वायदा कर दे कि आके कम से कम दरवाजा खटखटा देगा और आवाज देके कह देगा कि हां मैं हूं जिंदगी जारी रहती दोनों राजी हो गए फिर थोड़ी देर बाद सोच के मुल्ला बोला कि एक बात लेकिन ख्याल रखना दिन में खटखटाना रात में नहीं पत्नी ने कहा क्यों बोला ना कि रात में वैसे ही डर लगेगा घर अकेला और कोई भूत प्रेत आके दरवाजा खटखटाए पर पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं भूत प्रेत नहीं हूं उन्होंने कहा अरे अभी है वो बात ठीक मगर मरने के बाद कौन किसका पति कौन किसकी पत्नी तुम जरा सोचो तुम्हारी पत्नी ही तुम्हें मिल जाए मरने के बाद प्रेत होकर तो तुम्हें ऐसे भागोगे कि लौट के भी नहीं देखोगे पीछे और यही पत्नी थी जिससे तुमने कहा था कि मरेंगे तो साथ जिए तो साथ दुख सुख सब साथ साथ उठाएंगे हम यहां जो बातें एक दूसरे से कर लेते जो संबंध बना लेते कैसे झूठे मौत आ जाती है और हमारे सारे झूठों को उगाड़ कर रख देती है एक दिन हंसा चली बसे घर बार बिराना हो मैं क्या कहूं कि क्या थी उजरा तेरी मोहब्बत एक नखल मिल गया था सहराए जिंदगी में कूकी न एक कोयल बोला ना एक पपीहा कोई हुआ ना साथी राधा का बेकसी में कुछ ढेर राख के हैं कुछ अधजली सी लकड़ी आया था एक मुसाफिर सहराए जिंदगी में बस इतनी ही खबर छूट जाती है पीछे कुछ ढेर राख के हैं कुछ अधजली सी लकड़ी जरा मरघट पे जाके तो देखो यही छूट जाता है पीछे कुछ ढेर राख के हैं कुछ अधजली सी लकड़ी आया था एक मुसाफिर सहराए जिंदगी में कोई मुसाफिर आया था जिंदगी में बस इतना सब पीछे छूट गया है जैसे कभी किसी वृक्ष के नीचे कोई मुसाफिर ठहर जाता है खाना बना लेता है फिर चल पड़ता है एक टूटी फूटी हंडी पड़ी है दो चार ईंटें पड़ी हैं जिनको उसने चूल्हा बना लिया था कुछ जली अधजली लकड़ियां पड़ी हैं बस इतना चिन्ह छूट जाता है पीछे इससे पता चलता है कि कोई मुसाफिर आया था वृक्ष के नीचे ठहरा था बस जिंदगी भर में भी तो इतना ही चिन्ह छूटता है इससे ज्यादा क्या इसको जिंदगी कहते हो इसको जिंदगी कहना चाहिए क्या यह उचित है जिंदगी जैसा प्यारा शब्द इस व्यर्थ की श्रंखला को देना नहीं ज्ञानी कहते नहीं निश अंधियारी कोठरी दूजे दिया ना बाती हो इसको क्या खाक जिंदगी कहते हो रात दिन अंधेरा है निश्च अंधियारी कोठरी दूजे दिया ना बाती हो न तो दिया है ना बाती है अंधेरा ही अंधेरा है बाहें पकड़ जम ले चले कोई संग न साथी हो आज नहीं कल पकड़ लेंगे यमदूत और ले चलेंगे न कोई संगी होगा न कोई साथी होगा सब पीछे छूट जाएंगे सब दूर कभी देखे थे सपने ऐसे मालूम होने लगेंगे भरोसा भी ना आएगा कि कभी थे कभी अपने थे कभी संगी साथी होने की बातें की थी एक दूसरे को आश्वासन दिलाए थे ऐसा लगेगा जैसे किसी सपने में देखी बातें हो कि किसी उपन्यास में पढ़ी कहानी हो कि कहीं कोई फिल्म देखी हो और हम कितना भरोसा दिलाते हैं एक दूसरे को ये भरोसा भी हम इसलिए दिलाते नहीं तो जिंदगी एकदम खाली है इन्हीं भरोसों से भरे रखते हैं इन्हीं झूठे आश्वासनों से अपने को किसी तरह संभाले रखते क्या करे आदमी किसी तरह जीना तो है ठेगड़े लगाते रहते झूठे आश्वासन झूठे भरोसे झूठे विश्वास एक दूसरे को दिलाते रहते कि घबराओ मत तुम भी घबरा रहे हो दूसरा भी घबरा रहा है लेकिन तुम कहते हो घबराओ मत मैं तो हूं मैं तुम्हारे साथ हूं ऐसा कहकर हम एक दूसरे के घावों की मलमपट्टी करते रहते घावों को ढांकते रहते घाव मिटते नहीं यही घाव नासूर हो जाते हैं यही घाव कैंसर बन जाते ये इन्हीं घावों में एक दिन आदमी डूब जाता है इन्हीं मवादों में एक दिन आदमी डूब जाता है जितने जल्दी तुम देख सको कि आश्वासन झूठे उतना ही शुभ है बाह पकड़ जम ले चले कोई उंगना साथी हो सदा से कहानियां यही कहती हैं कि बांह पकड़ के यमदूत ले जाते बांह पकड़ के क्यों क्योंकि क्यों, क्यों तुम जाना नहीं चाहते मरते वक्त भी कोई जाना थोड़ी चाहता है जबरदस्ती होती खींचातान करनी पड़ती यमदूत भी बिल्कुल छांट छांट कर रखे जाते पहलवान किस्म के लोग दारा सिंह इत्यादि सब उनका काम यह कि खींच खींच के ले जाए जाना कोई चाहता नहीं मरते दम तक आदमी जोर से किनारा पकड़ता है आखिरी क्षण तक किनारा पकड़े रहता है ये जो यमदूत खींचने की बात है इसका यमदूतों से कोई संबंध नहीं ना कहीं कोई यमदूत है ना कोई खींचने वाला है ये सिर्फ इस बात की खबर दे रहे हैं कि तुम इतने जोर से पकड़ते हो कि जब तक तुम खींचे ना जाओ तुम इस देह को छोड़ोगे ही नहीं तुम मर भी जाओगे तो भी इसी देह में बने रहोगे इसलिए सारी दुनिया में देह को जल्दी ही दफना देने आग लगा देने का उपाय ताकि तुम तुम्हारा मोह उससे लगाना रह जाए नहीं तो तुम देह के आसपास चक्कर काटोगे तुम्हारा मन उसमें फिर भी लिप्त रहेगा इतने दिन का साथ एकदम से कैसे भूल जाओगे आखरी दम तक चेष्टा करोगे कि लौट आऊ कभी कभी कुछ लोग लौट भी आते मर के भी लौट आते मोह भयंकर होता होगा यमदूतों को भी हरा देते बच के निकल आते फिर से आ जाते कभी कभी ऐसी घटना घट जाती इन लोगों का शरीर से लगाव भारी होता होगा इतना भारी कि टूटते टूटते भी नहीं टूट पाता एक आध धागा जुड़ा रह जाता तो फिर लौट आते लोग बूढ़े हो जाते हैं सब तरह से जिंदगी व्यर्थ हो जाती फिर भी जिए चले जाते अस्पतालों में देखते हो लोग लटके हैं ग्लूकोज दिया जा रहा है हो उसमें भी नहीं है एक टांग ऊपर लटकी एक नीचे लटकी हाथ कहीं बंधा पैर कहीं बंधा होश में भी नहीं है खाना भी इंजेक्शन से दिया जा रहा है लेकिन फिर भी आशा लगी और जी जाए, एक बड़ी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है तिब्बत में घटी भरोसा ना आए ऐसी घटना है मगर घटी आदमी के मोह के संबंध में खबर देती लामाओं का एक आश्रम तिब्बत में उस आश्रम का यही नियम था कि जो भी मरे आश्रम के नीचे ही पहाड़ की गहराइयों में बड़ी खंदकें थी उन खंदकों में मरघट था वहां लाश को डाल देते थे अंदर गुफाएं थी खो चट्टान हटा के लाश को नीचे डाल देते थे चट्टान फिर लगा देते थे एक आदमी मरा वो पूरा मरा नहीं था अधमरा था अभी होश कुछ कुछ चला गया था लेकिन लोगों ने जल्दी की होगी मरे आदमी को जल्दी विदा करने की फिक्र थी उन्होंने उठा दिया पत्थर और लामा को डाल दिया नीचे कोई घंटे दो घंटे में होश में आ गया अब उस चट्टान के नीचे से कितना ही चिल्ला आवाज बाहर न जाए और आवाज अगर जाए भी बाहर तो क्या तुम सोचते हो कोई चट्टान हटाएगा घबराएंगे लोग कि पता नहीं भूत हो गया प्रेत हो गया क्या हो गया और चट्टान रख देंगे ऊपर की कि किसी तरह अंदर ही दबा रहे अब बाहर निकल आए अब ये आदमी बिल्कुल बूढ़ा था और बड़ी मुश्किल में पड़ गया भयंकर अंधकार और वहां सैकड़ों लाशें सड़ चुकी थी उनकी भयंकर बदबू भूख भी लगने लगी चिल्लाता भी रात और भूख लगने लगी प्यास भी लगने लगी तुम चकित हो जान के वो सड़े हुए लाशों का मांस खाता रहा और गुफा की दीवारों से जो आश्रम का नाली इत्यादि का गंदा पानी उतर आता था उसको चाट चाट के पीता रहा लाशों में जो कीड़े मकोड़े पड़ गए थे वो भी खाने लगा करेगा क्या जिंदगी का मोह ऐसा है और बड़े आश्चर्य की बात है और प्रार्थना करने लगा बौद्ध भिक्षु परमात्मा को कभी माना नहीं था लेकिन अब प्रार्थना करने लगे ऐसी कठिनाइयों में लोग परमात्मा को मान लेते परमात्मा की सेवा आपको सहारा नहीं दिखाई पड़ता था उसे और प्रार्थना क्या करता था प्रार्थना ऐसी जो कि बुद्ध धर्म के बिल्कुल खिलाफ जिंदगी भर बौद्ध भिक्षु प्रार्थना ये थी कि अब कोई आश्रम में मर जाए क्योंकि जब कोई मरे तभी चट्टान हटे न कोई मरे तो चट्टान हटने वाली नहीं कोई मर जाए आश्रम में सोचता था कौन मरे कौन न मरे और एक ही प्रार्थना 24 घंटे काम भी दूसरा नहीं था कि कोई मरे है भगवान किसी को मार किसी को भी मार मगर जल्दी कर ज्यादा देर हो गई तो मैं मर जाऊंगा आदमी को खुद जिंदा रहना हो तो किसी को भी मारने को तैयार हो जाए यही तो सारे जिंदगी की गला घोंट प्रतियोगिता है सब एक दूसरे का गला घोंट रहे हैं उस आदमी पर दया करना उसने कुछ गलत प्रार्थना नहीं की कितनी ही गलत मालूम पड़े कितनी ही हिंसात्मक मालूम पड़े पांच साल बाद कोई मरा कहते हैं ना देर है अंधेर नहीं परमात्मा ने भी खूब देर से सुनी पांच साल लग गए। सरकारी कामकाज फाइल पहुंचते पहुंचते भी तो समय लगता है पहुंची होगी जब तक प्रार्थना पांच साल बाद कोई मरा चट्टान हटी लोग तो दंग रह गए जब उन्होंने चट्टानें हटाई तो वो बाहर निकला आदमी उसे देख के एकदम घबरा गए पहचान भी नहीं आया सारे बाल शुभ्र हो गए थे और बाल इतने बड़े हो गए थे कि जमीन छू रहे थे डाढ़ी के बाल जमीन छू रहे थे आंखें उसकी खराब हो गई थी बिल्कुल क्योंकि पांच साल अंधकार में रहा भयंकर बदबू उसकी देह से आ रही थी क्योंकि मांस सड़ा सड़ाया कीड़े मकोड़े गंदा पानी यही उसका आहार था हो सकता है जब साधना करता था ऊपर तो सिर्फ दुखदाह करता रहा उपवास करता रहा हो शुद्ध फलाहार करता रहा ऐसी ऊंची ऊंची बातें सूझती हैं जब सुविधा होती लेकिन जहां सुविधा ना हो वहां कोई उपवास करे भरे पेट लोग उपवास करते हैं भूखे पेट लोग उपवास नहीं करते गरीब आदमी का धार्मिक दिन आता है तो उस दिन हलवा पुड़ी बनाता है अमीर आदमी का धार्मिक दिन आता है तो उपवास करता है जैनी अकारण उपवास नहीं करते धन तो उपवास करना पड़ता धार्मिक दिन उपवास करना पड़ता है अब यह आदमी तो भूखा मर रहा था उपवास का सोचे नहीं पांच साल इसने और इतना ही नहीं जब वो बाहर निकला तो वो बहुत से कपड़े साथ लेके निकला क्योंकि तिब्बत में रिवाज है कि जब कोई मर जाता है तो उसके साथ दो जोड़ी कपड़े भी रखते थे तो उसने सब मर्दों के कपड़े इकट्ठे कर लिए थे कि जब निकलूंगा आदमी का मन और तिब्बत में यह भी रिवाज जब कोई मरता है तो उसके साथ दस पांच रुपए भी रख देते तो उसने सब रुपए भी इकट्ठे कर लिए थे एक पोटली में रुपए बांधे हुए था और एक पोटली में सारे कपड़े बांधे हुए था जब वो दोनों पोटलियां उसने बाहर खींची लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो तुम अभी जिंदा हो उसने कहा मैं जिंदा हूं भला चंगा हूं और यह पांच साल की मेरी कमाई एक पैसा नहीं छोड़ा कहीं सब ढूंढ डाला काम भी नहीं था कोई दूसरा मर भी जाए आदमी मुर्दा घर में भी पड़ा हो तो पैसा इकट्ठा करेगा जिंदगी भर की आते ऐसे ही चली नहीं जाती फिर आत्तों का सवाल परिस्थितियों से नहीं है आत्तों का सवाल मन स्थितियों से है बाह पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो गजरथ घोड़ा पाल की अरु सकल समाजा हो एक दिन तज चल जाएंगे रानी और राजा हो सब छूट जाएगा राजा भी जाएंगे रानियां भी जाएंगी हाथी घोड़े दम दौलत सब पड़ी रह जाएगी सेमर पर बैठा सुबना जैसे तोता सेमर के झाड़ पर बैठा हो लाल फर देख भुलाना हो सेमर के लाल फूल को देख के समझता हो कि फल है लाल है सुर्ख रस भरा है सेमर पर बैठा सुबना लाल फर देख भुलाना हो मारा टोंच, भूआ उघराना फिर पाछे पछताना हो लेकिन सेमर का फूल उस पर चोच मारी फल के लिए मारी थी लेकिन सिर्फ कपास उड़ गई कुछ हाथ ना लगा ऐसी ये जिंदगी है जहां तुम फल देख रहे हो सेमर का फूल चौंक मारोगे फूल उगड़ जाएगा कपास उड़ जाएगी हाथ कुछ भी ना लगेगा पीछे बहुत पछताओगे अभी से देख लो इस सेमर के फूल को अभी से पहचान लो गुलर के तू भुनगा तू कहा समाना हो और अपने को कुछ विशिष्ट मत समझो इस जगत में इतनी इतनी योनियां हैं इतने इतने प्राणी हैं इनमें कुछ अकड़ो मत कि मैं मनुष्य हूं कुछ खास हूं खास तो तुम तभी हो सकते हो जब तुम परम जीवन के सूत्र को पकड़ लो उसके पहले तो तुम भी गुलर के बुनगे हो तुम्हारी स्थिति भी कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं है अपने को विशिष्ट समझने की आदत छोड़ दो वह अहंकार बाधा ही डालता है उस अहंकार से कोई सहारा नहीं मिलता अड़चन पड़ती अपने को भी तब तक कीड़ा मकोड़ा ही समझो जब तक परमात्मा से मिलन ना हो जाए उसका मिलन ही तुम्हें वैशिष्ट देगा और उसका मिलन तभी हो सकता है जब तुम विसर्जित हो गए हो तुम जा चुके तभी वह आता है जगजीवनदास विचार कहत सबको वहां जाना हो और सबको वहां जाना है तैयारी कर लो बिना तैयारी मत जाओ धर्म वहां जाने की तैयारी हम शिक्षा देते हैं लोगों को जीवन की 25 साल तक युवकों को पढ़ाते हैं विश्वविद्यालय में किस लिए ताकि वे ठीक से जी सके रोटी रोजी कमा सके पद प्रतिष्ठा पा सकें सम्मान पूर्वक जी सके ये तो जीवन की शिक्षा हो गई या आधी है मृत्यु के संबंध में क्या उसकी शिक्षा कौन देगा पूरब ने दूसरी शिक्षा भी खोजी अब तो पश्चिम के मनोवैज्ञानिक भी इसका विचार करने लगे कि मृत्यु का भी शिक्षण होना चाहिए आदमी को मरने की कला भी आनी चाहिए जीने की कला आधी कला है और आधी कला से आदमी आधा आधा रह जाता है द्वंद्व में रह जाता है दुविधा में रह जाता है आधी कला और भी आनी चाहिए उसी आधी कला को हम सन्यास कहते हैं। कि तुम मरने की कला भी सीख लो जीने की कला भी सीखो मरने की कला भी सीखो जब दोनों कलाएं तुम्हें आ जाएंगी तब तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक पूर्णता का जन्म हुआ तुम समग्र हुए तुम सधे तुम्हारे भीतर संतुलन आया सम्यक्त पैदा हुआ उसी सम्यक्त का नाम बोध है समाधि है संबोधि जग जीवनदास विचार कहत सबको वहां जाना हो जब जाना ही है तो तैयारी कर लो जब उस यात्रा पर निकलना ही है तो ऐसे बिना तैयारी किए मत निकल जाना कुछ कलेवे का भी इंतजाम कर लो कुछ पाथे जुटा लो क्या होगा पाथे जो मृत्यु के बाद साथ आएगा जब देह जल जाएगी चिता पर तुम्हारे साथ कौन जा सकेगा नाम सुमिर बाबरे प्रभु का स्मरण तब भी साथ रह सकता है उस स्मरण को आग नहीं जलाती उस स्मरण को पानी नहीं डुबाता उस स्मरण को नष्ट करने का उपाय ही नहीं है वह अविनाशी है अविनाश्वर है वही तुम्हारा स्वरूप है आज इतना